वृद्ध थॉमस और नन्ही परी डोमिनिक डेमर्स वृद्ध थॉमस ने अभी अपना सवा जन्मदिन नहीं मनाया था परंतु वह बहुत ही वृद्ध था समुद्री पक्षियों सीगल और पनकों के बीच वह नितांत अकेला रहता था और अब वो मछलियां पकड़ने नहीं जाता था वृद्ध थॉमस को सारे संसार पर गुस्सा था एक दिन शाम के समय जब वो समुद्र किनारे टहल रहा था और आकाश के तारों और समुद्र की लहरों को गालियां दे रहा था उसे एक नन्ही लड़की दिखाई जो लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गई थी लड़की माचिस की तीरी से भी छोटी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे वृद्ध थॉमस को लगा कि उसका कोई भारी न था वृद्ध थॉमस ने प्रण ले रखा था कि वृद्ध मनुष्यों के साथ वह कोई संबंध न रखेगा उन्होंने उसे बहुत दुख दिए थे लेकिन उसकी हथेली में लेटी हुई छोटी लड़की बहुत ही नन्हनी सी थी अगर मैं इसे यही छोड़ जाता हूँ उसने सोचा तो समुद्र की लहरें इसे अपने साथ बहा कर ले जाएंगी जब तेज आंधी उसकी झोपड़ी को झकझोर रही थी वृद्ध थॉमस नन्ही लड़की को बचाने का प्रयास करने लगा उसने लड़की को एक सीप में लिटा दिया और अपनी कमीज का थोड़ा सा कपड़ा काटकर उसे ढकने के लिए एक चादर बना दिया फिर बड़े धैर्य के साथ धीरे धीरे उसके मुंह में पानी की बूंदे डालने लगा तीन रात और उतने ही दिन वृद्ध ने उसकी देखभाल की नन्ही लड़की का नन्हा दिल धड़क रहा था और उसकी आंखें बंद ही थी और उसके हाथ पाव निश्चल ही थे वृद्ध बहुत बेचैन हो रहा था जब सूर्य फिर उदय हुआ तो उसे गालियां देने के लिए वृद्ध थॉमस घर से बाहर आ गया लेकिन वृद्ध मछुआरे ने पाया कि उसका क्रोध उसे छोड़कर जा चुका था अब वह एक अलग आदमी हो गया था उसने अपनी आंखें बंद की नमकीन हवा में गहरी सांस ली और समुद्र और सूर्य और हवा के लिए एक गुप्त प्रार्थना की जब वह भीतर वापस आया तब ननी लड़की ने अपनी आंखें खोल ली थी वृद्ध थॉमस ने फिर से मछलियां वृद्ध थॉमस फिर से मछलियां पकड़ने लगा वो उन छोटी मछलियों को घर लाता जो लंबी और चमकीली थी और जिनका मांस बहुत ही स्वादिष्ट था और नन्ही लड़की के लिए वह छोटे मीठे फल किनारे से ढूंढ ढूंढ कर लाता था इतना खाकर मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी नन्ही लड़की हंसते हुए विरोध करती लेकिन वह प्रसन्नता से मछलियां और फल खाती जब वृद्ध थॉमस उसे देखता तो प्रसन्नता से वह झूमने लगता कभी कभी वो आना है सोचने लगता क्या यह कोई परी तो नहीं है उस शाम निराशाजनक और बुरी बातें सोचने के बजाय वृद्ध थॉमस लहरों की संगीत में ध्वनि सुनने लगा और तारों की छाया में अपनी नन्ही परी को नाचते हुए देखने लगा वह प्रसन्न था एक दिन सुबह के समय जब वृद्ध थॉमस मछली पकड़ने सागर में गया हुआ था एक जंगली कुत्ते को नन्ही लड़की की गंध मिल गई वृद्ध थॉमस ने सुनहरे और चमकीले पंखों वाले एक शानदार मछली पकड़ी ही थी कि उसे किसी अपशकुन की भारी आशंका हुई उसने मछली को सागर में फेंक दिया और पूरी ताकत लगाकर वो नाव को किनारे की ओर ले जाने लगा नन्ही लड़की ने जंगली कुत्ते के गुराने की आवाज सुन ली थी बहादुरी से वह केबिन की के एक सेल्फ पर चढ़ गई और वहां छिप गई जंगली कुत्ते की श्वास उसकी खुरदरी चीप जीव, जीव और तेज नुकीले दातों की कल्पना कर वह डर से थर थर काँप रही थी वृद्ध थॉमस जितना किनारे के निकट आता उतनी ही घबरा उसकी घबराहट बढ़ जाती बढ़ती जाती उसकी नन्ही परी संकट में थी उसे पूरा विश्वास था एक जोरदार छलांग लगाकर कुत्ते ने धक्का मारा और केबिन का दरवाजा खोल लिया भीतर आते ही उसने एक छिल मछली देखी जिसमें एक बड़ी और स्वादिष्ट मछली थी लेकिन मछली में उसकी कोई रुचि नहीं थी उस जंगली जानवर को तो नन्ही लड़की की अद्भुत सुगंध पागल बना रही थी कुत्ते की पूंछ नीचे की ओर थी कान सीधे खड़े थे और जबड़े थरथरा रहे थे वो लड़की को हर जगह ढूंढ रहा था उस सेल्फ के नीचे जमीन को कुरदने लगा एक भीड़े के समान उसने एक भयंकर डराने वाली चीख अपने मुंह से निकाली अचानक वो कुदा और सेल्फ को ठोकर मारकर उसने नीचे गिरा दिया वृद्ध थॉमस की दृष्टि जंगली कुत्ते पर पड़ी फिर नन्नी परी पर पड़ी जो टूटी हुई और कटोरियों के बीच लेटी थी बेहोश हो, हो, हो गई थी उसे फिर से होश आया तो जंगली जानवर भाग गया था वृद्ध थॉमस धरती पर लेटा हुआ था उसके शरीर पर उस भयंकर कुत्ते के दाँतों और पंजों के कई निशान थे नन्नी बच्ची वृद्ध व्यक्ति की छाती पर चढ़ गई उसने उसकी छाती पर अपना कान रखा वृद्ध थॉमस का हृदय अभी भी धीमे धीमे धड़क रहा था असाधारण परिश्रम और प्रयास कर नन्ही लड़की ने वृद्ध थॉमस के घावों को साफ किया और पीने के लिए उसे पानी दिया वह उसके लिए मछली और छोटा सा मीठा फल भी लेकर आई लेकिन उसे यह सब नहीं चाहिए था वह जानता था कि वह मरने वाला था वह मरने के लिए तैयार था चांद और सूर्य और समुद्र को अब वह और अपमानित न करना चाहता था उसकी नन्ही परी उसके पास थी वह आश्चर्यजनक रूप से जीवित थी और सही सलामत थी वृद्ध थॉमस संतुष्ट था साँझ के समय बड़ी कठिनाई के साथ धीरे धीरे वह सागर की ओर चल दिया वह वहां सागर में खो जाना चाहता था चमकीले शलकों वाली मछलियों और सीपों के बीच शीघ्र ही एक ऊंची लहर उसे बहाकर अपने साथ ले गई उसी पल सैकड़ों समुद्री पक्षियों ने हृदय को चीरने वाली एक मर्म भेदी चीख मारी धीरे धीरे सागर लौट गया और तट पर बहुरंग कंकड़ और समुद्री सहवाल के रिबन और मोतियों के टुकड़े छोड़ गया इसके अतिरिक्त समुद्री तट पूरी तरह वीरान था नन्ही लड़की गायब हो गई